दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बच के है बॉम्बे मेरी जान हा हा हो हो हो दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बच के है बॉम्बे मेरी जान कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यह सब कुछ एक मिलता नहीं दिल कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यह सब कुछ एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं ना निशा ज़रा हट के ज़रा बच के यह बॉम्बे मेरी जान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 कहीं चोरी कहीं रेस कहीं डाका कहीं भाका कहीं ठोकर कहीं ठेस बेकार रुके हैं कई या जरा हटके जरा बच के यह है बॉम्बे मेरी जान ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बच के यह है बॉम्बे मेरी जान बेघर को आवारा यह कहते हंस हंस खुद काटे गल सब के कहे इसको बिजनेस बेघर को आवारा यह कहते हंस हंस खुद काटे गल सब के कहे इसको बिजनेस एक चीज़ केहे कई नाम यहाँ जरा हट के ज़रा बच के है बॉम्बे मेरी जान है दिल, है मुश्किल जीना जरा जरा हट के जरा बच के बच ये बॉम्बे मेरी जान हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार बात तो ये है कि आप गाने की गाने को सुनकर यानी कि जो शुरू में गाना बजा है उसको सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे बंबई के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं हाँ साहब ये बंबई नगरिया है बहुत अजीबोगरीब। और साहब हमने इस बंबई नगरिया को बखूबी देखा अब आपको ये बताएं कि जैसे हाथी को देखते हैं ना तो अगर अंधे व्यक्तियों को हाथी दिखाया जाता है तो एक अंधा जो उसकी पूछ पकड़ता है उसे हाथी कुछ और नजर आता है जो अंधा उसकी सूण पकड़ता है उसे कुछ और नजर आता है इस तरह से हाथी को देखने का नजरिया देखने वाले के साथ बदल जाता है अब साहब सच बात यह है बम्बई नगरिया भी एक ऐसी नगरिया है जिसको देखने का नजरिया बदलता रहता है यानी कि कभी कभी तो एक ही आदमी को बंबई शहर एक वक्त में कुछ दिखता है और दूसरे वक्त में कुछ और दिखता है तो साहब हम आज आपके साथ बंबई शहर के बारे में अपने बदलते हुए नजरियों के बारे में बताने की कुछ छोटी मोटी कोशिश करेंगे हम ये तो नहीं कहते कि हम आपको सारी बातें बता देंगे अरे भाई हम पंद्रह साल बंबई में रहे हैं तो अब साहब हम पंद्रह साल की घटनाएं और बातें अगर आपके साथ बांटने बैठेंगे तो साहब ना मालूम कितने घंटे बीत जाएंगे अरे घंटे बिताएंगे ना आखिरकार दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ बातें तो करते ही रहेंगे मगर आपको यह बताते हैं कि जब पहली बार बंबई जाकर रहने की बात हुई तब हमारे मन में क्या विचार आया और जब हमने बंबई को पहली बार देखा तो हमें क्या मिला इस तरह की बातें आपके साथ साझा करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बंबई शहर को छोड़ते समय हमें कैसा लगा हम ये भी आपके साथ साझा करेंगे तो चलिए साहब सबसे पहली बात तो आपको ये बताएं कि साहब बंबई शहर हम पहले पहल घूमने गए थे बहुत पुरानी बात है कि बच्चे हमारे छोटे छोटे थे और हमारे लिए जब हम बंबई शहर पहुंचे तो साहब हम ऐसे तो बंबई शहर फिल्मों में बहुत देखा हुआ था मगर लगता भी था चिरपरिचित सा ऊंची-ऊंची बिल्डिंगे वगैरह वगैरह मगर सचमुच में जब उन बिल्डिंगों को देखा और सचमुच में जब उन सड़कों पर कदम रखा तो थोड़ा घबरा से गए थे हाँ साहब घबराहट तो हो जाती है क्योंकि वो तेजी से चलती गाड़ियाँ नहीं नहीं हमको ऐसा नहीं कि हम कोई गांव से आए थे अरे भाई हम भी बनारस में रहते थे बनारस भी बड़ा अच्छा बड़ा शहर है मगर बंबई शहर अपने आप में एक अजीब व गरीब चीज़ है और सच बात यह है कि आप जब भी कभी किसी बंबई वाले से मिलते हैं ना वो आपको उस शहर के बारे में कुछ ऐसी अजीब व गरीब बातें बताना शुरू कर देता है कि आप घबरा जाते हैं और घबराहट में आप नामूम क्या से क्या समझ बैठते हैं तो साहब हम भी पहली बार जब गए तो अपने एक मित्र की बहन के घर गए वो साहब मित्र की बहन जो थी उनके पति नेवी में काम करते थे और साहब हम उनके घर में पहुँचे देखिए उस जमाने में यानी जबकि हम बात कर रहे हैं लोग तो होटलों में जाकर ठहरते ही होंगे मगर उस समय में यह हमारे लिए यह बात बहुत ही अटपटी थी कि हम किसी शहर में जाएं और यदि वहां पर कोई परिचित या रिश्तेदार हो तो उसके यहां न ठहरकर होटल में ठहरें। लगता था कि आप जो जो वहां का रहने वाला व्यक्ति है उसका अपमान कर रहे हैं आजकल मुझे लगता है कि हालात इससे उल्टे हैं आजकल आप किसी के घर बगैर बताए या बताकर भी रहने जाए ना तो भाई साहब उसको थोड़ा अटपटा लगता है मैं ये तो नहीं कहता कि मुझको अटपटा लगता है मगर मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको ऐसा अटपटा लगता है अब साहब या तो मेरे अनुभव बहुत सीमित हैं या जो भी हो मेरा नज़रिया ये है तो साहब हम उनके घर चले गए अब आप सोचिए वो बेचारे पति पत्नी दो बच्चे हम लोग उनके पास दो कमरे का मकान हम लोग भी पहुंच गए खैर किसी तरह से उन्होंने हम लोगों का रहने का इंतजाम किया क्योंकि भाई आखिरकार हम सब तो बनारस के रहने वाले थे ना जहां पर एडजस्ट करना ये तो बड़ी कॉमन बात है आखिरकार ज़मीन पर चादर बिछाकर सो जाना ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं होती थी तो साहब वहां पर खैर जमीन वमीन पर नहीं सोए मगर हाँ ये था कि उन्होंने हमको पहले दिन समझा दिया कि देखिए भाई साहब पानी सुबह ही आता है तो मतलब क्या हुआ कि पानी जब आएगा उस वक्त थोड़ी बहुत शोरोग होगा यानी कि सब लोग चौंक कर उठेंगे और जोर से नल चलाएंगे पानी भरेंगे इस बाथरूम में उस बाथरूम में और फिर उस पानी का इस्तेमाल सारे दिन होगा खैर साहब तो ये हम हम लोग तो घूमने गए थे तो पहले सोचा आराम से सोते रहेंगे मगर फिर नहीं जब हलचल शुरू हुई हम लोग भी उठ गए और साहब ये भी हुआ कि भाई जब पानी भर रहा है इसी वक्त नहा धो जो भी करना है कर लो यार खत्म करो जल्दी से काम पानी आता रहे उसी वक्त नहा लो तो अच्छा है ना पानी भरा भी रहेगा आप नहा भी चुके होंगे खैर साहब <laughs> सॉरी तो हमारे वो जो मित्र मतलब मित्र के जीजा जी उन वो हमको घुमाने भी ले गए इधर उधर उन्होंने हमें घुमाया भी हम लोग एलिफेंटा भी गए मेरे ख़्याल से हम लोगों ने वो भी देखा और शायद पंद्रह साल में हम वो जो एज ए टूरिस्ट जब बम्बई गए थे तभी हमने वो एलिफेंटा देखा था उसके बाद हम पंद्रह साल में एलिफेंटा देखा भी नहीं खैर साहब तो एलिफेंटा देखा मुझे लगता है कि वो गर्मियों के दिन थे तो गर्मियाँ थी काफ़ी उसके बाद साहब बम्बई में उन्होंने हमको लोकल ट्रेन के बारे में भी समझाया लोकल ट्रेन में कैसे चढ़ना है और हाँ आपको ये भी बता दें गलती से हमने उस उसी यात्रा के दौरान ट्रेन की भी अजीबोगरीब यात्रा कर ली अब आप पूछेंगे ये कैसे अब साहब इस ये घटना आपको बता ही देते हैं चर्च गेट टर्मिनस स्टेशन है टर्मिनस स्टेशन मतलब चर्च से ट्रेने ख़त्म हो जाती हैं यानी वहाँ पर ट्रेन कहीं से भी आएगी चर्च आएगी और फिर वापस जाएगी तो साहब टर्मिनस स्टेशन पर चढ़ना था और देखिए साहब बम्बई की ट्रेनों में एक ख़ास बात तो है कि वो ट्रेनें देखिए अब तो आजकल तो ज़्यादातर ट्रेनें बिजली बिजली से चलती हैं तो स्पीड जल्दी पकड़ लेती हैं मगर उस ज़माने में तो हम लोग वो कोयले वाले इंजन की ट्रेनों की आदत थी तो हमें साहब वो तेज़ी से इस्पीड पकड़ना ज़्यादा बात समझ नहीं आती थी हमारे बहनोई साहब ने हमें समझाया कि देखो भैया यहाँ पर ट्रेन फटाख से स्पीड पकड़ देती है अगर ट्रेन चल देना तो उसको छूना मत हम भैया समझ गए चल दे ट्रेन तो छुएंगे नहीं अब साहब क्या हुआ कि एक ट्रेन खड़ी थी तो अब जब हम स्टेशन पे घुसे तो उन्होंने पहला डिब्बा बताया कि देखिए ये डिब्बा जो है ये महिलाओं का डिब्बा है हमने कहा अच्छा ठीक है उन्होंने कहा नहीं हम लोग इसके अगले डिब्बे में चढ़ेंगे अब साहब हम अगले डिब्बे की ओर चले अब देखिए चार बच्चे दो महिलाएं और हम लोग दो आदमी बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो साहब क्या हुआ कि वो चढ़े डब्बे में उसके बाद हमारी पत्नी चढ़ी और साहब हमारे दोनों बच्चे चढ़ गए और उसके बाद जब तक उनके बच्चे और उनकी पत्नी चढ़ते यानी हमारे दोस्त की बहन चढ़ती तब तक हिल ट्रेन हिल गई ट्रेन हिल गई भैया हम लोग छोड़ दिया ट्रेन वो ट्रेन आगे चली गई उन्होंने हमसे कुछ ऐसा कहा था अच्छा ये वो दिन था जबकि हम अपनी यात्रा से वापस आ रहे थे तो साहब दो अदद अटैचियां भी थी वो अटैचियां भी उसमें रख दी गई थी उन्होंने हमसे ये कहा था कि देखो भैया जब ये ट्रेन में हम लोगों को शांता क्रूज पर उतरना है हालांकि एयरपोर्ट का नाम था विले पार्ले एयरपोर्ट उन्होंने कहा ना, ना ना ना विले पार्ले एयरपोर्ट तो कहलाता है मगर शांता क्रूज रेलवे स्टेशन के पास है ऐसा कुछ बातचीत के दौरान हम लोगों ने सुना था अब साहब हम चले साहब तो वो ट्रेन तो चली गई तो दोस्त की बहन ने हमसे कहा कि नहीं नहीं मुन्नी नाम था साहब उनका बहन का हमारे तो उन्होंने मुन्नी ने हमसे कहा कि नहीं भैया घबराओ मत अभी दो मिनट में दूसरी ट्रेन चलेगी अब देखिए मुन्नी भी थोड़ा सा नादान थी नादान यू थी कि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया एक फास्ट ट्रेन या स्लो ट्रेन वो ट्रेन चली गई उसके पीछे ये जो अगली ट्रेन आई हम दो मिनट सचमुच में दो तीन मिनट के अंदर दूसरी ट्रेन मिल गई हमको वहीं से और साहब हम लोग चल भी दिए अब टिकट थे हमारे पास तो टिकट जब हमारे पास थे तो हमने कहा कि ठीक है भाई उन्होंने सांता क्रूज शायद कहा था मुन्नी थोड़ा गड़बड़ा रही थी उन्होंने कहा कि विले पार्ले कहा था हमने कहा उन्होंने साफ साफ कहा था कि विले पार्ले एयरपोर्ट है और सांता क्रूज स्टेशन है अब साहब हम सांता क्रूज स्टेशन पे उतर गए अब भैया सांता क्रूज स्टेशन पे उतरे तो अब हमने देखना शुरू किया कि भाई ये लोग कहाँ हैं पता चला साहब ये लोग तो है नहीं हमने कहा यार लगता है कि कही कुछ दुर्घटना हो गई अब साहब हम इधर उधर भटकने लगे मुन्नी से और बच्चों को हमने एक जगह खड़ा किया और उसके बाद हम गए इधर उधर पूछने हम अपने आप को बड़ा तीरंदाज बड़ा अंग्रेज समझते थे नहीं अंग्रेज इसलिए बोल रहे कि हमारे हिसाब से अंग्रेज लोग तो बड़े अकलमंद होते तो साहब हम अपने आप को बड़ा अंग्रेज समझते थे हमने कहा कि चल के स्टेशन मास्टर साहब से पूछते तो साहब गए स्टेशन मास्टर साहब के यहाँ स्टेशन मास्टर साहब साँग उस समय खाना खा रहे थे मतलब चम्मच से कुछ अब खाना खा रहे या जो भी चम्मच से कुछ खा रहे थे उन्होंने हमसे कहा कि कहिए क्या बात है। बात है है हमने कहा कहा साहब उन्होंने देखिए कोई एक्सीडेंट की खबर तो आई नहीं कोई कटापटा तो है नहीं हमने कहा क्या कैसे बात कर रहा है यार ये या आदमी कटापटा अरे हमारी बीवी और बच्चों की बात हम कर रहे हैं और ये कटापिटा हम साहब बड़ा मतलब हमें बड़ा बुरा लगा कि यार कैसा इनसेंसिटिव आदमी है मगर खैर साहब उन्होंने कहा कि देखिए कोई खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे हमने कहा भाई साहब मगर वो लोग तो यहीं उतरने वाले थे उसने कहा भाई उतरने वाले थे तो हो सकता है उतरे हो बाहर बाहर चले गए हो अब साहब हम बड़ा घबरा गए अब फिर हम वापस आए वापस जहाँ मुन्नी खड़ी थी इतने में मुन्नी ने भी अगल बगल के दो तीन लोगों से बात किया तो वहाँ पर खड़े किसी आदमी ने कहा अबे कोई फास्ट ट्रेन में चले गए होंगे तो अंधेरी जाएंगे अंधेरी से वापस आ जाएंगे हमने कहा है ये क्या होता है उन्होंने बताया हमको कि देखिए फास्ट ट्रेन जो है वो इन सब स्टेशनों पे नहीं रुकती वो अंधेरी जाती अंधेरी में रुकेगी और अंधेरी से वो वापस आएँगे हमने कहा साहब ऐसा होता है क्या बोले हाँ होता है होता है कोई बात नहीं अब साहब सांता क्रूज स्टेशन जो है वो उन चंद स्टेशनों में से है जिसमें कि अप और डाउन एक ही प्लेटफॉर्म पे है यानी कि उसमें दो प्लेटफॉर्म नहीं है तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ भी रही है और जा भी रही है तो साहब अब हम बड़ा परेशान हाल में इधर उधर हम बैठे मतलब देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भैया हुआ यह कि दस मिनट के बाद गाड़ी आई और गाड़ी आई तो उसमें से हंसते मुस्कुराते बच्चे और वो हमारे मतलब बहनोई साहब और हमारी पत्नी ये लोग उतरे है हंसते हुए अब यार हमें उनके हंसे हमें जहर लग रही थी हमें लग रहा था कि ये लोग हमें चिढ़ाने के लिए हंस रहे हमने कहा यार ये क्या बात हुई तो उन्होंने कहा क्या बात हुई क्या भाई फास्ट ट्रेन थी हम देखा नहीं हम उस पर चढ़ गए तो हमने कहा यार ये तो सही बात है फास्ट ट्रेन थी तो हमने कहा ये आपको देखकर कर चढ़ना चाहिए था तो अब हमारे बहनोई साहब से अब भाई बहनोई हैं तो उनसे कैसे उनसे भी तो बदतमीजी नहीं कर सकते खैर तो साहब ये घटना हुई हमारे साथ अब भैया हम आपको सही बता रहे हैं कि बम्बई शहर का ये जो अनुभव था ना हमारा इससे हमें बम्बई शहर से चिड़ हमने कहा है यार ये शहर ऐसा इनसेंसिटिव टाइप का शहर है कि ये शहर पता नहीं यहाँ रहने लायक नहीं है भाई साहब इसके बाद कालांतर में कुछ साल बीत गए और उतने साल बीतने के बाद यानी पाँच सात साल बीते होंगे एक रोज़ हमें आदेश मिल गया अब वो तो कहानी अलग बताऊंगा कि क्यों आदेश मिला कैसे मिला ये हुआ किन भाई साहब ने मेहरबानी किया मगर हुआ यह कि साहब हमें बंबई तबादले का आदेश मिल गया मतलब आदेश से पहले उसकी खबर लग गई जब खबर लगी तो हमने अपनी पत्नी से कहा कि यार एडी चोटी का जोर लगाएंगे कि बंबई न जाना पड़े हमारी पत्नी बोली कि देखिए यह सब मूर्खता मत करिएगा भाई साहब एड़ी चोटी का जोर न लगाइएगा हमने पूछा ऐसा का है? बोले कि बम्बई में जो लोग रहते हैं वो बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं बड़े स्मार्ट हो जाते हैं अब देखिए हमारे फलाने भाई हमारी फलाने चचेरी बहने हमने कहा यार अगर वो स्मार्ट हो गए तो क्या गारंटी है कि हमारे बच्चे भी स्मार्ट हो जाएंगे उन्होंने नहीं, कहा नहीं हो जाते हैं साहब बिल्कुल सामने जितने बच्चे देखे हमने कहा आपने बच्चे देखे ही नहीं अभी हमने कहा बंबई शहर साला इतना सेंसिटिव शहर है कि वहाँ पर मतलब सॉरी इतना इनसेंसिटिव शहर है कि वो रहने लायक नहीं खैर साहब बहस मुबासा हुआ अब इस बहस मुबाससे के बाद जैसा कि आम तौर पे होता है हम बहस में तो हार ही गए और उसके बाद साहब हमारे बैंक ने भी हमें जैसे तैसे बंबई भेज ही दिया और साहब हम बम्बई पहुँच भी गए और आपको हम सच बताएं साहब कि बंबई पहुंचने के बाद हमारे साथ क्या कुछ गुजरी वो अपने आप में एक कहानी है मगर हम उसके पहले आपको कहानियां तो बाद में बताएंगे हम पहले आपको कुछ अपने नज़रिए बता दें साहब बंबई शहर हमारे हिसाब से एक ऐसा शहर है जहां पर जाके आप अंतर ध्यान हो जाते यानी कि वो हैरी पॉटर भाई साहब जो थे वो जो इनविजिबिलिटी क्लोक पहनते थे ना या चाइना वाले सुना है कि उन्होंने भी कोई इनविजिबिलिटी क्लोक बना लिया है भाई साहब बंबई में वो इनविजिबिलिटी क्लोक अवेलेबल है और अगर अवेलेबल नहीं भी है तो वहाँ पर हर आदमी ये समझता है कि उसने इनविजिबिलिटी क्लोक यानी कि ना दिखाई पड़ सकने वाला कपड़ा पहन रखा है कारण अब आप पूछेंगे भाई साहब वहां पर किसी को किसी दूसरे के होने या नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता यानी कि यदि वो कोई इंटीमेट बातें भी कर रहे हैं इंटीमेट हरकतें कर रहे हैं तो दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड कि कोई अगला बंदा देख रहा है पूरी भीड़ वाली ट्रेन में आप लोगों को ऐसे ऐसे कृत्य करते देख सकते हैं जिसको देखकर हमारे बनारस के रहने वाले शरीफ जादों के कान लाल हो जाते हैं भाई साहब अब आप समझे हमारी बात को अच्छा साहब उसी तरह से वहां पर लोगों को किसी दूसरे के साथ में बात करने का टाइम नहीं यानी कि आप कोशिश करते रहिए साहब बात नहीं करेंगे अच्छा अगर बातें करते भी हैं तो मोनोसिलेबल्स में यानी कि एक शब्दी बातचीत अच्छा साहब उसके बाद आपको बताएं कि हर जगह पर हर एक शहर में आजकल के जमाने में तो शायद ऐसा हो गया है कि आपको उस शहर का आ, क्या कहें उस शहर का नेचर प्रकृति वहां के लोगों से पता चल जाती है भाई साहब बंबई शहर के लोगों के बारे में या उस शहर की प्रकृति आप वहां के लोगों से नहीं निकलवा पाएंगे जब तक कि आप उनके साथ कुछ समय न गुजारें हाँ अब आपने देखिये मेरी दो बातों में आपको कंट्रास्ट नजर आ रहा होगा देखिए समय गुजारने की बात यह है कि वहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सरफेस के लेवल पर बात करता है यानी कि वो सतह को खुरचने का प्रयास नहीं करता है जैसे आप लोगों से मिलते हैं तो भाई साहब कैसे हैं ठीक हैं हम भी साहब रेल के ग्रुप में शामिल हुए थे यानी कि रेल के डब्बों में जब आप चलते हैं ना लोकल ट्रेन में और आपकी एक स्टैंडर्ड टाइम हो स्टैंडर्ड ट्रेन हो तो आपके ग्रुप्स बन जाते हैं तो साहब स्टैंडर्ड ट्रेन के जो ग्रुप्स होते हैं हम भी उनमें से एक ग्रुप में शामिल हुए थे तो उस ग्रुप में होता क्या था कि कि बातचीत सरफेस के लेवल पर होती थी यानी आप जा रहे हैं? आप कितने वो कौन सी ट्रेन पकड़ते हैं बस इतने तक आपके घर में कौन है परिवार में कौन है परेशानी क्या है इस बारे में कोई चर्चा नहीं यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई मतलब अपने कोई अंदरूनी बात बताने की भी कोशिश करता था तो उसको अक्सर अनदेखा या अनसुना कर दिया जाता था अच्छा उसके बाद वहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको कि हम लोग बड़ा अटपटा समझते हैं जैसे एक आपको बताएं हमारे एक सहकर मतलब सहयात्री थे जो कि स्टेशनरी की दुकान थी जिनकी तो वो भी हमारे ग्रुप में थे हम लोगों ने साहब एक बार क्या किया कि कोई अजीब गरीब तरह के कलम पेंस। वहाँ पर अक्सर क्या होता था कि चाइना से कुछ नया सामान आता था और वो पूरे शहर में बिकने लगता था एक दो महीने बिकता था उसके बाद वो सामान गायब हो जाता था तो वो पेन ऐसा था जिसमें कि ऊपर एक बत्ती टाइप की जलती रहती थी तो साहब वो बड़ा मतलब बच्चों को बड़ा पसंद आता था और बंबई से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो अगर वैसा पेन आप किसी को गिफ्ट में दे दीजिए तो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे यानी बनारस के बच्चे को आप ऐसा पेन दे दीजिए तो बड़ा खुश हो जाता था या मिर्ज़ापुर वाले को दे दीजिए तो साहब अब भैया वो पेन हम लोगों ने ऑर्डर किए क्योंकि हम सब अक्सर अपने घर तो जाते ही रहते थे हम सोचा यार जाएँगे तो वहाँ पर लोगों को ये पेन गिफ्ट करेंगे भैया वो पेन गिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने उनसे कहा उन्होंने कहा हाँ साहब ये पेन तो है हमारे पास हम तो बेचते हैं और ये देखिए यहाँ ट्रेन में ये दस दस रुपए के बिक रहे हैं मगर हम लोग इसको जो थोक में बेचते हैं तो हम लोग इसको पाँच रुपए में बेचते हैं हम लोगों ने कहा यार ठीक है तो पाँच रुपए में बेचते हैं तो चलिए हम लोग को दे दीजिए साहब किसी ने पाँच पेन कहे किसी ने दस पेन कहे ऐसे उन्होंने कहा साहब देखिए मगर हम एक बात आपको बता दें कि हमको प्रति पेन पचास पैसा आपसे लेना है हम लोगों ने कहा साहब चलिए वो भी देंगे हम लोग भाई पांच का साढ़े पांच हो जाएगा बोले नहीं बोले वो तो पचास पैसा हुआ और पचास पैसा हम आपसे लेंगे चूंकि हम आपको यही डिलीवर करेंगे हम आपसे दुकान पे आने को नहीं कहेंगे अब देखिए बिजनेस बिजनेस है उन्होंने चाहे आपसे यारी दोस्ती जो भी रही हो मगर उन्होंने अपने बिजनेस को नहीं त्यागा बंबई शहर की खासियत अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यह बंबई शहर की खासियत थी या ये उनकी खासियत थी मगर साहब कोई बात नहीं हम लोगों ने कहा यार अच्छी बात है तब भी तो दस रुपए का पेन छः रुपए में मिल रहा है तो अच्छा है दे देंगे मगर उस व्यक्ति की ईमानदारी कितनी अच्छी थी कि उसने पहले यह बता दिया कि इसका दाम पांच रुपये है और हम एक रुपया इस पर लाभ ले रहे हैं तो साहब चलिए यह ईमानदारी भी तो अपने आप में मतलब बातों की ईमानदारी भी तो अपने आप में एक बड़ी चीज है तो साहब एक तो यह है कि बिल्कुल अपने आप को, कोई आदमी जो है वहां पर साफ बोलने में हिंच नहीं उसके बाद बम्बई शहर की एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लगती है वो ये है कि वहाँ पर लोग आपसे जब भी बात करेंगे तो व्यर्थ की बात करने में समय बर्बाद करना नॉर्मली लोगों को नहीं समझ वहाँ पर बात करने में सीधी बात पहले कह देना होता है यानी यदि कोई आदमी आपके पास मिलने आया है और उसको आपको कोई संदेश देना है तो वो सीधे संदेश दे देता है पहले संदेश देता है उसके बाद में फिर आगे बात करता है जबकि हमको मतलब अब हम तो वही बनारस की बात करते हैं हमको बनारस की बात जब करते हैं तो हमें संदेश देने का काम हम सबसे आखिर में करते हम पहले आके हालचाल पूछते हैं चाय पानी करते हैं उसके बाद संदेश की बात करते हैं। तो साहब ये एक और बात है अब बम्बई के बारे में और भी बातें करेंगे आज के लिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा मैं समय से आगे जा मतलब समय मैंने ज़्यादा ले लिया है तो आप मुझे क्षमा करेंगे अब क्योंकि अभी देखिए हमारे ओ पी पांडे साहब की कहानी आपके सामने आने वाली है ये रही उनकी कहानी ये भी बंबई से ही संबंधित है काम वाली बाई, अरुणा, देखो, दूध बबलू को दे देना कि स्कूल जाने के पहले वह पीले और हां फ्रिज से एक सेब निकालकर उसके लंच बॉक्स में रख देना कल तुम भूल गई थी निशा उठ जाए तो उससे कहना कि लंच खाकर कॉलेज जाए अगर निशा कहे तो उसे भी कॉलेज में ले जाने के लिए कुछ पैक करके दे देना और देखो साहब शाम को लेट आएंगे तुम उनकी रोटियां मत बनाना मैं गर्मा गर्म बना कर दे दूंगी तुम खाली आटा सान फ्रिज में रख देना जाने के पहले बाथरूम के सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर चला देना और शाम को न हो तो जब आना तो कुछ हरी सब्ज़ी लेती आना मैंने पैसा टेबल पर रख दिया है हाँ एक बात और कोरियर एक सामान लेकर आएगा टेबल पर मैंने रुपए रख दिए हैं सामान लेकर उसे रुपए दे देना और जहां वह साइन करने के लिए कहे कर देना जी मैडम निर्मला जो कि मैडम यानी शोभा के घर में काम वाली बाई थी वह स्मार्टफोन पर शोभा यानी ग्रह स्वामिनी के निर्देशों को सुन रही थी यह स्मार्टफोन भी उसे मैडम ने ही दिया था और उन्होंने ही इसे चलाना भी सिखाया था निर्मला को इस घर में काम करते पाँच साल हो गए मैडम और साहब दोनों को कमाने से फुर्सत नहीं कि अपना घर और बच्चों को देख सकें इसलिए उसे ही सारा काम करना पड़ता है मैडम और साहब सुबह आठ बजे ही ऑफिस चले जाते हैं तो फोन पर ही उसे उसे सारे निर्देश मिलते हैं हैं हैं या मैडम व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देती हैं। और इन सब कामों के बदले रुपए मिल जाते जिससे परिवार का गुजारा हो जाता है उसका पति भी कमाता तो है पर उससे इस महंगाई में परिवार का खर्च पूरा नहीं होता निर्मला को आज अपनी शादी के पहले दिन की याद आ गई जब उसे पता चला कि उसका होने वाला पति मुंबई में ऑटो चलाता है बस वह खुशी से झूम उठी उसके गांव में मिट्ठू ऑटो चलाता था और उसकी पत्नी के क्या ठाट थे उसका होने वाला तो मुंबई में ऑटो चलाता है उसने सोचा वह भी ठीक ही कमाता होगा शादी के पाँच साल बाद जब छोटकी पेट में थी तो वह अपने पति के साथ मुंबई आई एक बात तो है उसके पति ने उससे कभी झूठ नहीं बोला उसने पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि गांव की तुलना में बंबई में उसे तकलीफ होगी लेकिन निर्मला ने सोचा कि पति के साथ जैसे भी वो रहेगी सुखी ही रहेगी पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन धीरे धीरे दोनों बच्चों के बड़े होने के साथ साथ पैसों की परेशानी भी बढ़ने लगी एक दिन उसने अपने पति से बात की की और बताया कि पड़ोस की शीला ने ही कहा है है। और वो भी घर का खर्च चलाने के के लिए दूसरों के घरों में काम करती पति ने पहले तो मना किया पर निर्मला के इस तर्क का कि आखिर शहर में अधिकांश पति पत्नी दोनों ही तो काम करते हैं उसके पति के पास कोई जवाब नहीं था और हर काम तो काम ही है फिर मुझे यह काम करने में क्या दिक्कत है उसके पति ने हामी भर दी आज निर्मला पांच सालों से यह काम कर रही है और वह और उसका परिवार दोनों खुश हैं। गाड़ी के दोनों पहिए मिलकर गाड़ी चला रहे हैं धन्यवाद हमने एक बात कही सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार दोस्तों आज आपके साथ एक खास बात साझा करनी है उनहत्तरवे साल का अंतिम पॉडकास्ट हां साहब कल मेरा जन्मदिन है अरे कल मतलब 19 तारीख को आप जब भी इसे सुनेंगे उसके अगले दिन मत समझिएगा पॉडकास्ट 17 को आएगा तो उसके बाद एक दिन छोड़ दीजिए और इस कहानी के बाद मैं आपको ये भी बता दूँ पिछले हफ्ते जो मैंने म्यूज़िक आपको दिया था ना यानी प्रील्यूट वो प्रिल्यूट था चल अकेला चल अकेला एक पुराना गाना है मेरे ख्याल से संबंध फिल्म का गाना है ये और बहुत ही मशहूर गाना है ये मगर मेरे को सिर्फ एक हमारे अशोक श्रीवास्तव साहब के अलावा किसी ने भी इसका जवाब सही नहीं दिया तो अब चलिए साहब या तो लोगों ने जवाब ही नहीं दिया या मैं ये कहूँ कि लोगों को समझ नहीं आया गाना तो चलिए कोई बात नहीं अब इस हफ़्ते के लिए आपको फिर एक गाना दे रहा हूँ इस ये म्यूज़िक सुनिए और बताइए ठीक है साहब ये भी एक बेहद मशहूर गीत है और मशहूर वरूफ कलाकार भी हैं इस गाने के साथ यानी जिन्होंने फिल्म में अभिनय किया है कुछ तो हैं कुछ नहीं है ऐसा कह सकता हूँ उस फिल्म के कलाकार तो चलिए यह छोटा सा हिंट भी आपको दे दिया इसके साथ आज की बात बंद करता हूँ अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूँगा और हाँ साहब दो दिन बाद उसके बाद आप किसकी बात सुनेंगे उसके बाद आप सेप्टु की बात सुनेंगे यानी कि सत्तर वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की बातें सुनेंगे हां हां, यही बताने का तरीका है साहब कि 19 तारीख को मेरा जन्मदिन है और यहां पर मैं अपने जीवन के सत्तर वर्ष पूरे करूंगा, यानी ये कह सकता हूं कि सत्तर बसंत देख लिए हैं तो चलिए साहब इसके बाद बंद करते हैं आपका आभार व्यक्त करते हुए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे धन्यवाद बुरा दुनिया वो है कहता ऐसा भोला तो न बन जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन बुरा दुनिया वो है कहता ऐसा भोला तो न बन जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन दादागीर नहीं चलने की यह है बॉम्बे यह है बॉम्बे यह है बॉम्बे मेरी जान ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके ज़रा बच के यह बॉम्बे मेरी जान ऐ दिल है आसा जीना यहाँ सुन मिस्टर सुन बंधु यह है बॉम्बे मेरी जान